संवेदना के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश, कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार, संसार में हम लेकर ले आए हैं बाल कहानियों का पिटारा आज प्रस्तुत है बाल कहानी छमछम करती आई परियां। अरुण अपने घर में सबसे छोटा था कोई भी, कोई भी उसकी, उसकी परवाह नहीं करता था, था। माँ के अलावा कोई ऐसा न था, था जो, जो उसे, उसे प्यार करता हो पिता और भाई उसे नीरा, नीरा मुर्ख और, और, और आलसी समझते, समझते थे, थे। जबकि असलियत यह थी कि अरुण उनके बताए सारे काम मन लगाकर करता था वे उसे हमेशा बुरा भला कहते रहते थे लेकिन अरुण उनकी बातों का बुरा नहीं मानता था वह बिल्कुल उपेक्षित था फिर भी सब कहा सुना हंसकर देता था प्यार से माँ उसे खाना बनाकर खिलाती और खेतों की रखवाली के लिए भेज देती अरुण खेतों में जाकर बहुत खुश रहता वहाँ सुनहरे खेतों में उसे अपनी मेहनत फलती फूलती नजर आता हरी भरे पेड़ों पर चाह चाहती चिड़िया उसे बहुत अच्छी लगती थी वह भी उन्हीं की तरह इधर उधर फुदकता रहता था अपने खेतों में मन लगाकर काम करता था यहाँ आकर वह अपने सारे दुख भूल जाता था अरुण को बांसुरी से बहुत प्यार था वह बहुत मधुर बांसुरी बजाता था खाली समय में अपनी कल्पना में छाए चित्रों को कागज पर उतारता था जब कभी उदास होता तो रंग बिरंगे फूलों के बीच बैठकर अपनी बांसुरी की मधुर तान छेड़ देता उसे सुनकर आसपास के काम करने वालों के साथ साथ पेड़ पौधे भी झूमने लगते थे ऐसा प्यारा समा बंदता जिसमें वह अपने आप को ही भूल जाता था मोहक वातावरण में अरुण का भावुक मन सोचने लगता दुनिया कितनी सुंदर है पता नहीं लोग क्यों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं बचपन में अरुण ने दादा दादी से अनेक राजा रानियों और की कहानियां सुनी थी अरुण सोचता वह कहानी अगर कहानी न होकर सचमुच की होती तो कितना अच्छा होता दुनिया की सारी कड़वाहट ही खत्म हो जाती एक दिन अरुण कुछ ज्यादा ही उदास था वह बिना किसी को बताए चुपचाप खेतों में आकर अपना काम करता रहा शाम घिर आई लेकिन वह अपना काम करता ही रहा पास में ही एक छोटा सा तालाब था वहीं घने पेड़ की छांव में अड़ लेटा होकर उसने बांसुरी की मीठी तान छेड़ दी थोड़ी ही देर बाद उसे पायलों की आवाज सुनाई पड़ी वह हैरानी से इधर उधर देखने लगा रुनछुन की आवाज से उसका मन पुलकित हो उठा उसे लगा जैसे धीमी आवाज धीरे धीरे तेज हो रही है जरूर कोई बात है जिसे वह पहचान नहीं पा रहा है वह बेचैन हो उठा लेकिन क्षण भर बाद ही उसने जादू की तरह देखा नन्ही नन्ही परियां रंग बिरंगे कपड़े पहनकर एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले नाच रही हैं। और साथ ही वे गुनगुना भी रही हैं। उनके सिर में रिबनों की तरह फूल बंधे हुए हैं और वे अरुण की तरफ देखकर हंस रही हैं। अरुण ने ऐसा सुंदर दृश्य पहले कभी नहीं देखा था वह बस उन्हें देखता ही रह गया चारों तरफ से सुगंध ही सुगंध आ रही थी खूबसूरत परियों को देखकर अरुण बहुत खुश हुआ उसे उनके गाने में बड़ा आनंद आ रहा था उसकी सारी थकान और उदासी क्षण भर में ही दूर हो गई। अरुण ने फिर बांसुरी की मीठी तान छेड़ दी परियां और भी थिरक थिरक कर नाचने लगी परियां अरुण को अपने विशाल और सुंदर महल में ले गई। परियों का वह महल सोने का था उसकी दीवारों और छतों में लगे हीरे जगमगा रहे थे चारों तरफ प्रकाशी प्रकाश फैला हुआ था सामने ही रत्नों के सिंहासन पर, पर परियों की रानी बैठी थी चारों तरफ छोटी छोटी सैकड़ों सुंदर परिया आनंद से नाच गा रही थी जो कुछ अरुण सपने में सोचा करता था वह सब सामने देखकर कर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था रानी अपने सिंहसन से उठ खड़ी हुई आगे बढ़कर उसने अरुण का स्वागत किया कोई परी उसके लिए भोजन ले आई कोई उसके लिए ठंडा मीठा शरबत ले आई किसी ने उसके सिर पर चवर झुलाना शुरू किया सभी परियां बड़ी खुश दिखाई दे रही थी उन्होंने अरुण को रत्नों के सिंहासन पर भी बिठाया अरुण ने रानी परी से पूछा आप मेरी इतनी खातिर क्यों कर रही हैं परी रानी आखिर मुझमे ऐसा क्या है परी रानी ने जवाब दिया हमें मालूम है तुम एक बहुत ही अच्छे साथी हो किसी के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो उसे करने से कभी इनकार नहीं करते हो दूसरों के दुख दर्द को महसूस करते हो सहानुभूतिशील और दयालु होने के साथ साथ तुम आकर्षक भी हो हम तुमसे बहुत खुश हैं और इसीलिए तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहती हैं परी रानी, रानी आगे बोली अरुण तुम न बहुत मीठी बांसुरी बजाते हो तुम्हारी बांसुरी की मीठी तान ने हम पर जादू कर दिया है हम तुम्हें देखना चाहते थे और इसीलिए परिया तुम्हें यहाँ लाई हैं। तुम इतने सुंदर और आकर्षक हो कि राजा बनने लायक हो क्या तुम राजा बनना चाहोगे एक तक रानी की बातें सुनता चला जा रहा था उसे अपने आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ सचमुच उसके साथ घटित हो रहा है उनकी एक, एक एक बात उसके दिल को छू रही थी रानी परी बोली थोड़ी ही दूर पर एक यौवन प्रदेश का राजा राज्य करता है वहीं वही पर, पर सुनहरे बालों बालो वाली, वाली राजकुमारी है यौवन का वह प्रदेश सभी, सभी प्रदेशों में सबसे, सबसे सुंदर है वहाँ जितनी सुख सुविधा, सुविधा है, है, है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो वहाँ ना कभी कोई बीमार पड़ता है और ना ही बूढ़ा होता है सभी सुख और आनंद से रहते हैं तुम वहाँ की राजकुमारी के साथ सदा सुख और आराम से रह सकोगे। बोलो क्या तुम वहाँ की राजकुमारी से शादी करोगे अरुण का मन मुग्ध हो उठा उस राजकुमारी को किस तरह से पाया जा सकता है वह इसका उपाय परी रानी से पूछने लगा रानी ने कहा वहाँ की राजकुमारी को चित्रों से बड़ा प्यार है राजा एक प्रतियोगिता करने वाला है उसमें जिसका, जिसका चित्र, चित्र राजकुमारी राज को पसंद आ जाएगा जीत जी जी उसी की होगी राजकुमारी राज उसी, उसी के गले में, में जय माला डाल अरुण को तो वैसे भी चित्रकारी का बड़ा शौक था उसने जी जान से अनेक चित्र बनाए, लेकिन उसे कोई भी चित्र पसंद नहीं आ रहा था वह बनाता और फिर उसे फाड़कर फेंक देता इस तरह करते करते वह परेशान हो था मन ही मन उसने परियों को याद किया उनकी सहायता से उसने एक सुंदर चित्र बना ही लिया इस चित्र का अर्थ निकलता था कि संसार में प्यार और अच्छे कामों को ही सभी याद करते हैं अर्थात इंसानियत ही सब कुछ है अरुण को अपना यह चित्र पसंद आया बस फिर, फिर उसने वह चित्र, चित्र राजकुमारी के यहाँ भिजवा दिया अब उसे राजकुमारी के जवाब का इंतजार था परियों की मदद से, से वह यौवन प्रदेश पहुँचा राजमहल में दूर दूर से आए हुए अनेक चित्र एकत्रित हो गए थे उन सारे चित्रों में अरुण का चित्र भी शामिल था राजकुमारी एक एक करके सारे चित्रों को निहार रही थी जब वह अरुण के चित्र के पास पहुंची, तो बस उसे देखते ही रह गई। उसे अरुण का बनाया वह चित्र बहुत पसंद आया भाग्य ने भी अरुण का साथ दिया और राजकुमारी ने अरुण के गले में जय माला डाल राजा का आशीर्वाद लेकर ले जब, जब दोनों, दोनों अपने घर वालों के पास पहुँचे तो वे उसे देखकर देख हैरान रह गए माता पिता, पिता की पिता खुशी का ठिकाना न रहा पिता और भाई जो उसे हमेशा उपेक्षित रखते थे वे अपनी इस करनी पर पछताने लगे भाई उससे माफी मांगने लगे अरुण ने कहा कि मैं पहले भी तुम्हारा था और अब भी तुम्हारा ही भी। ऐसा कहते हुए अरुण ने अपने भाइयों को गले से लगा लिया राजा के आग्रह पर अरुण का पूरा परिवार यौवन प्रदेश में बस गया वे सब आनंद और सुख चैन से रहने लगे अरुण, अरुण परियों, परियों की याद आते, आते ही परी, परी लोग जाता, लो जाता और उनके साथ, साथ, साथ खूब मौज मस्ती, मस्ती करता परियां भी, भी कभी कभी यौवन प्रदेश आकर अरुण के साथ मिलजुल लेती थी अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी छमछम करती आई परियां परियावर भारती परिमरी